पत्रावली दो सौ उनसठ स्वामी त्रिगुणा तीतानंद को लिखित बोस्टन 22 मार्च अठारह प्रिय शारदा तुम्हारे पत्र से सब समाचार विदित हुए महोत्सव के उपलक्ष्य में मैंने एक तार भेजा था उसके बारे में तुमने कुछ भी नहीं लिखा है कई महीने पहले शशि ने जो संस्कृत कोष भेजा था वह तो आज तक नहीं मिला मैं शीघ्र ही इंग्लैंड जा रहा हूँ अब शरत के आने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं खुद ही इंग्लैंड जा रहा हूं। जिनको अपना मन स्थिर करने में छः महीने का समय चाहिए उन व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता नहीं है उसे यूरोप भ्रमण के लिए मैंने नहीं बुलाया है और मेरे पास धन भी नहीं है अतः उसे रवाना होने से मना कर देना किसी को आने की आवश्यकता नहीं है तिब्बत संबंधी तुम्हारे पत्र का विवरण पढ़ तुम्हारी बुद्धि पर मुझे अश्रद्धा ही हुई प्रथम नोटोवीज की पुस्तक को ठीक मानना तुम्हारी मूर्खता का सूचक है क्या तुमने मूल ग्रंथ देखा है अथवा अपने साथ उसे भारत में लाने का कष्ट भी किया है दूसरा यह कि ईसा मसीह तथा समरिया देश की नारी के चित्र तुमने कैलाश के मठ में देखे हैं यह तुमको कैसे पता चला कि वह ईसा मसीह का ही चित्र है और किसी का नहीं यदि तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो भी तुमने यह कैसे समझा कि किसी ईसाई के द्वारा वह चित्र उक्त मठ में नहीं रखा गया है तिब्बतियों के बारे में तुम्हारी धारणाएँ गलत है तुमने तिब्बत का मर्म स्थान तो देखा नहीं केवल मात्र वाणिज्य पथ के कुछ अंश को देखा है उन स्थलों में केवल मात्र ड्रेक्स ऑफ ए नेशन जाति का निकृष्ट भाग ही दिखाई देता है कलकत्ते का चीना बाजार तथा बड़ा बाजार देखकर यदि कोई प्रत्येक बंगाली को चोर कहे तो क्या उसका कथन यथार्थ में ठीक है शशि के साथ विशेष रूप से परामर्श कर लेख आदि लिखना तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक वस्तु आज्ञा पालन है नरेंद्र 260 सौ साठ श्री आला सिंगा को लिखित बोस्टन तेईस मार्च अट्ठारह प्रिय आला सिा तुम्हारे पत्र का जवाब मैं शीघ्र न दे सका तथा अभी भी मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ी है पड़ रही है मेरे नए सन्यासियों में निश्चय ही एक स्त्री है पहले ये मजदूरों की नेता थी शेष सब पुरुष हैं मैं इंग्लैंड में कुछ थोड़े से और सन्यासी बनाकर भारत अपने साथ लाऊंगा। भारत में इनके सफ़ेद वर्ण का प्रभाव हिंदुओं से भी अधिक होगा इसके अतिरिक्त ये फुरतेले हैं जबकि हिंदू मृत प्राय हैं भारत में आशा केवल साधारण जनता से है उच्च श्रेणी के लोग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मृतवत हैं मेरी सफलता का कारण मेरी लोकप्रिय शैली है गुरु की महानता उसकी सरल भाषा में निहित है मैं अगले महीने इंग्लैंड जा रहा हूं। मुझे प्रतीत होता है कि मैंने अत्यधिक काम किया है इस दीर्घ काल तक लगातार काम से मेरी नसों की शक्ति नष्ट हो गई है तुमसे सहानुभूति नहीं चाहता परंतु मैं इसलिए यह लिखता हूँ कि तुम मुझसे अब कुछ अधिक आशा न रखो जितने अच्छे ढंग से तुम कार्य कर सको उतना ही करो अब मुझे बहुत कम आशा है कि मैं बड़े बड़े काम कर सकूँगा परंतु मुझे हर्ष है कि मेरे व्याख्यानों को सांकेतिक लिपि में लिख रखने से बहुत सा साहित्य तो उत्पन्न हुआ है चार किताबें तैयार है एक तो छप चुकी है पातंजल सूत्र के साथ राजयोग पुस्तक छप रही है भक्ति योग पुस्तक तुम्हारे पास है और ज्ञान योग पुस्तक के प्रकाशन की तैयारी चली है इसके सिवाय रविवार में दिए गए व्याख्यान भी छप चुके हैं स्टडी बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति है प्रत्येक कार्य में वह अग्रसर हो सकता है मुझे संतोष है कि मैंने भलाई करने का भरसक प्रयत्न किया है और जब मैं कार्यविरत हु एकांत सेवन के लिए गुफा में जाऊंगा तब मेरा अंतकरण मुझे दोस्त न देगा सबको प्यार और आशीर्वाद के साथ विवेकानंद दो श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे संयुक्त राज्य अमेरिका मार्च अठारह सौ प्री आला सिंगा काम में लगे रहो मैं जो कर सकता हूं करूंगा यदि प्रभु की इच्छा हुई तो गेरवे वस्त्र वाले साधु यहां और इंग्लैंड में काफी संख्या में दिखाई देंगे वस्त्रगण काम करते रहो याद रखो कि जब तक तुम गुरु में तुम्हारी भक्ति है तुम्हारा विरोध कोई नहीं कर सकेगा पाश्चात्यों के दृष्टि में तीनों भाष्यों का अनुवाद बहुत बड़ी बात होगी इस बीच दो लोग मेरे सन्यासी शिष्य हुए हैं तथा तो दो चार सौ गृहस्थ शिष्य किंतु वश्य कुछ लोगों के सिवाय अधिकांश लोग गरीब हैं फिर भी कुछ लोग तो खूब धनी हैं इस बात को अभी किसी से न कहना उपयुक्त समय आने पर मैं जनता के सम्मुख प्रचंड वेग से आत्म प्रकाश करूँगा धैर्य धारण करो वश्य धीरे ध्रख कर काम करो धैर्य धैर्य अगले वर्ष न्यूयॉर्क में एक मंदिर बनवा सकने की आशा है शेष प्रभु की इच्छा मैं यहाँ एक पत्रिका निकालूंगा मैं लंदन जा रहा हूँ और यदि प्रभु की कृपा हुई तो वहाँ भी वैसा करूँगा सप्रेम तुम्हारा विवेकानंद है श्री आलासिंगा पेरुमल को लिखित प्रिय आलासिंगा, गत सप्ताह मैंने तुमको ब्रह्मवादिन के संबंध में लिखा था उसमें भक्ति विषयक व्याख्यानों के बारे में लिखना मैं भूल गया था उनको एक साथ पुस्तका कार्य प्रकाशित करना चाहिए गुड ईयर के नाम से न्यूयॉर्क अमेरिका के पते पर उसकी 100 प्रतियां भेज सकते हो मैं 20 दिन के अंदर जहाज से इंग्लैंड रवाना हो रहा हूँ कर्मयोग ज्ञान योग तथा राजयोग संबंधी मेरी और भी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं कर्मयोग प्रकाशित हो चुका है राजयोग का आकार अत्यंत बृहद होगा वह भी प्रेस में पहुंच चुका है ज्ञान योग संभवतः इंग्लैंड में छपवाना होगा तुमने ब्रह्मवादिन में क का एक पत्र प्रकाशित किया है उसका प्रकाशन न होना ही अच्छा था थियोसॉफिस्टों ने क की जो खबर ली है उससे वह जल रहा है साथ ही उस प्रकार का पत्र सभ्य जनोचित भी नहीं है उससे सभी लोगों पर छिटाकशी होती है ब्रह्मवादिन की नीति से वह मेल भी नहीं खाता अतः भविष्य में यदि कभी क किसी संप्रदाय के विरुद्ध चाहे वह कितना ही ख़ब्दी और उद्धत हो कुछ लिखे तो उसे नरम करके ही छापना कोई भी संप्रदाय चाहे वह बुरा हो या भला उसके विरुद्ध ब्रह्मवादिन में कोई लेख प्रकाशित नहीं होना चाहिए इसका अर्थ यह भी नहीं है कि प्रवंचकों के साथ जानबूझकर सहानुभूति दिखानी चाहिए पुनः तुम लोगों को मैं यह बतला देना चाहता हूँ कि उक्त पत्र ब्रह्मवादिन इतना अधिक शास्त्रीय टेक्निकल बन चुका है कि यहाँ पर उसकी ग्राहक संख्या बढ़ने की आशा नहीं है साधारणतया पश्चिम के लोगों का इतनी अधिक क्लिष्ट संस्कृत भाषा तथा उसकी दारिकियों का ज्ञान नहीं है और न उनमें जानने की इच्छा ही है हाँ इतना अवश्य है कि भारत के लिए वह एक पत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है किसी मत विशेष का समर्थन किया जा रहा हो ऐसा एक भी बात उसके संपादकीय लेख में नहीं रहनी चाहिए और तुम्हें यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि तुम केवल भारत को नहीं वरसारे संसार को संबोधित करवाते कह कर रहे हो और तुम जो कुछ कहना चाहते हो संसार उनके बारे में बिल्कुल अनजान है प्रत्येक संस्कृत श्लोक का अनुवाद अत्यंत सावधानी के साथ करना और जहाँ तक हो सके उसे सरल भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा करना तुम्हारे पत्र के जवाब मिलने से पहले ही मैं इंग्लैंड पहुँच जाऊँगा अतः मुझे पत्र का जवाब द्वारा ईट स्टडी हाई व्यू कैवरथम इंग्लैंड के पते पर देना तुम्हारा विवेकानंद श्रीमती ओली बोल को लिखित इंडियन एवेन्यू शिकागो इल 6 अप्रैल अठारह प्रिय श्रीमती बुल आपका कृपा पत्र यथा समय प्राप्त हुआ अपने मित्रों के साथ मैं कई जगह गया और अनेक कक्षाएं ली कुछ और लूंगा और फिर गुरुवार को प्रस्थान करूंगा यहां हर बात का अच्छा प्रबंध था यह सब कुमारी एडम्स की कृपा थी वह इतनी भली और दयालु है मैं पिछले दो दिनों से हल्के ज्वर से पीड़ित हूँ अतः लंबा पत्र नहीं लिख सकता बोस्टन में सभी को मेरा प्यार धौधी विवेकानंद 264 श्रीमती ओली बुल को लिखित एक सौ चौबीस ई चवालीसवा रास्था न्यूयॉर्क चौदह अप्रैल अठारह प्रिय श्रीमती बुल एक विचित्र व्यक्ति मेरे पास बंबई से एक पत्र लेकर आया है वह कार्यक्षम मिस्त्री है और उसका इस देश में खाने के कांटे चम्मच आदि तथा लोहे के अन्य कारखानों को देखने का विचार है मैं उसके संबंध में कुछ नहीं जानता किंतु यदि वह दुष्ट भी है तो भी मैं अपने देश के लोगों में इस प्रकार की साहसिक भावना को प्रोत्साहन देने का बड़ा इच्छुक हूँ अपने खर्च के लिए उसके पास पर्याप्त धन है अब यदि पूरी सावधानी के साथ उसकी भावना की सत्यता की जांच करते हुए आप संतुष्ट हों तो वह जो चाहता है वह है इन कारखानों को देखना मैं आशा करता हूं वह सच्चा है और आप उसे इस कार्य में मदद दे सकती हैं आपका शुभाकक्षी विवेकानंद